बोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री राधा मदन मोहन देवजू की जय श्री राधा रस्वधानिधि ग्रंथि की जय श्री निग गौर हरिबो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 राधारमण हरि गोविंद जय जय बुलावृंदवन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोव्यासो यस् कमलगल वाग्ममृतम जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षम जगध्धी तत्दय प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवाम श्री साग्र जात सहगण रघुनाथन्वित सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्ण, श्री कृष्ण पद सहगण ललिताश्री विशाखान्विता आजान लंबितुजौ कनकावदात संकर्तनकमलायक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्म पलौ बंदे जगत्प्रियकुणता वंदे कृष्णपरिंद युगुल युरंगीदूषा वक्षोज प्रणीकृते विलसी स्निग्धोंगस्व काश्मीर तलशोणिमुरीतनेस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रकाहरीज मतंगते नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या जयमुदीर वाशाकुभ्य कृपांग्यु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवी कुरुतमन पते दया द्रा <coughs> तुलसी यत्र पद्म च पुराण पठनम यो हरि बोलशु बंदावन बिहारी परम मंगल श्री राधा रसधानी पूर्व प्रसंग में यह अनुरूपण कराए के जगत के लिए श्री श्यामचंद शाशक हैं पंत जहां स्वस्वरूप में लीला का प्रसंग आता है वहां श्याम सुंदर स्वयं प्रेम के अधीन हो जाते जगत के लिए वे शासक हैं पंत जब स्वस्वरूप की लीला का प्रसंग आता है अपने स्वरूप में लीला का प्रसंग आता है उस प्रसंग में श्री श्याम स्वयं प्रेम देवता के अधीन हो जाते हैं जितने भी भगवान की शक्ति हैं स्वरूप शक्ति आपकी तटस्था शक्ति बहिरंगा माया शक्ति ये सब शक्तिमान के अधीन है और शक्तिमान के अधीन होकर के शक्तिमान के आदेश का पालन करती हुई उनके हिसाब से विराजमान होती हैं सब चलती हैं जीव सदा उनके बसीभूत रहेगा माया उनके सदा बसीभूत रहेगी और अन्य बैकुंठाधिक जो है वे भी सदा भगवान के बशीभूत रहेंगे परंतु जब श्री श्यामचंदर अत्यंत निज अंतरंग लीला में विराजमान है स्वस्वरूप में विराजमान है और स्वस्वरूप में लीला कर रही है उस रंग में उस जो बा है उस बाड़े के अंदर उस स्वस्वरूप की पद्धति के भीतर श्री श्याम सुंदर स्वयं प्रेम देवता के अधीन हो जाते प्रेम देवता के अधीन होकर के वे जहां प्रेम सबसे अधिक विराजमान है वहां वे सेवा करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। सर्वाधिक प्रेम कहां विराजमान है सर्वाधिक प्रेम विराजमान है श्री किशोर जी तो किशोरी जी के अधीन हो जाएंगे जगत में भी भगवान अपने भक्तों के अधीन कभी कभी दिखते हैं प्रेम देवता का शासन वहां भी दिखता है परंतु तो अत्यंत अधीन होकर के सर्वदा स्थायी रूप से अधीन होकर के रहना ये वहां है जहां पर के स्वस्वरूप में श्री प्रभु की लीला जहा ईश्वर रूप में उनकी लीला है वहां वे सबके शासक हैं पर जहां निज स्वरूप में लीला है वहां भगवान की तीन शक्तियों में लादनी संधनी और संबित इन तीन शक्तियों में आह्लादी शक्ति ही प्रधान है आह्लादनी शक्ति जब संबित शक्ति से ज्ञान शक्ति से युक्त होकर के विराजमान है मन उसमें अपने आप को मैनिफेस्ट करने की अपने आप को प्रकाशित करने की पद्धति भी विद्यमान है उसका जो समुद्र है वो समुद्रशी राधारणी और ऐसी आह्लादी शक्ति के अधीन होकर के श्री श्यामचंद्र स्वस्वरूप लीला में विराजमान हो जाते हैं जो वे अनंत कोट ब्रह्मांड नायक हैं और वे कर्तुम अकर्तुम अन्यता कर्तुम सर्वसमर्थ हैं अनंत अनंत शक्तियों से युक्त हैं तो जहां स्वस्वरूप के लिए लीला नहीं है वहां पर तो वे ईश्वर हैं परंतु तो जहां अपने लिए लीला है वहां अपने लीला में वे प्रेम नामक जो तत्व है उसके अधीन हो जाते हैं प्रेम तत्व की सर्वोत्तमता कहीं विराजमान होती है तो वो श्री किशोरी जी में विदिमान होती है इसलिए किशोरी जी की सेवा करते हुए विराजमान होते हैं और श्री किशोरी हो जाती हैं आसक्त और स्वयं श्याम सुंदर हो जाते हैं आसक्त और उसी आसनज आसक्त लीला में श्री प्रिया की तनिक सी कृपा प्राप्त हो इसके लिए वे सर्वदा सर्वदा व्याकुल रहते हैं और सखी गण ये ही चाहती हैं कि श्री प्रिया लाल को कहीं मिलाया जाए और मिलने में श्री स्वामी को मेरी स्वामी को अत्यंत अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी इसलिए श्री स्वामी को परम सुख देने के लिए वे को सुंदर के साथ में मिलाती हैं पंच श्री स्वामी अपने सुख के लिए श्याम सुंदर से नहीं मिलती हैं श्याम सुंदर की सेवा के लिए श्याम सुंदर से मिलती हैं और श्याम सुंदर की सेवा करने के लिए मिलती है तो सेवा ही सुख बन जाता है तो शिव प्रिया के लिए श्याम सुंदर की सेवा करना ये सुख है श्याम सुंदर के लिए प्रिया की सेवा करना ये सुख है सखियों के लिए युगल की सेवा करना ये सुख है और शिव वृंदावन के लिए युगल और सखियों की सेवा करना यह सुख है निष्कर्ष रूप में सेवा ही सुख बन जाता है और इसी सिद्धांत पद्धति उसको अपनाते हुए कह रहे हैं एक श्लोक के अहोतेमी पुंजा तरनु तदनु पर रासस्थल मिदम रह गया है तदनुपर पर मिदम तद अच्छा तद पर, पर रासस्थल गिर द्रोणी सैव रतरंगे प्रणयनी नीक्षे राधान हर हर शतधा कुशत प्राणेश्वरी मम कदा हंत हृदय श्री प्रियालाल का लीला में ऐसा देखने में आता है कि श्रीमद गोलोक धाम से अवतरण हुआ धाम का कभी अवतरण नहीं प्रियालाल अप्रकट लीला में गए परंतु धाम जाने का कहीं भी उल्लेख नहीं धाम गोई का वो विराजमान है आज हम जिस श्री रज में विराजमान है ये जो रज है ये रज वो ही है श्री प्रियालाल अवतार काल में साक्षात विराजमान रहे होंगे और अवतार काल के बाद में वे अपने धाम को कहीं पधारे रहे अप्रकटलीला में पधारे तो प्रियालाल के परकर के तो निज धाम में जाने की बात शास्त्रों में कहीं प्राप्त होती है प्रकटलीला का अप्रकटलीला में समन्वय प्राप्त होता है परंतु तो धाम कहीं गया ऐसा कहीं किसी भी शास्त्र में एक लाइन भी नहीं कि धाम कहीं गया धाम वहीं के वही विद्यमान इसलिए जब वृंदावन में आए तो ये विचार करके आना चाहिए कि हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है धाम हुई ना धाम कहीं से आए ना धाम कहीं जाएंगे जब अवतार काल होता है उस समय अप्रकट लीला से श्री चंद्र प्रकट लीला में श्री प्रिया जी श्री चंद्र प्रकटलीला से प्रकट लीला में आते हैं अवतार काल में उन श्री कृष्ण में सारे अवतार आकर के मिल जाते हैं मान गोलोकनाथ गोलोक से आकर के यहां के जो अवतार काल के श्री कृष्ण हैं उन कृष्ण के साथ में मिल जाएंगे श्री बैकुंठनाथ यहां पर आकर के मिल जाएंगे मत्स्यकूर वराह ये सारे अवतार जो हैं वो श्री कृष्ण में मिल जाएंगे श्री देवता स्तुति करते हैं कि मत्सास्त्र कक्ष रहा कि हे प्रभु आपने जितने भी अवतार हैं वे सब आकर के मिल गए हैं तो श्री कृष्ण का जब अवतार होता है उस अवतार काल में यहाँ जो कृष्ण क्रिया कर रहे थे वही ही प्रकाश भेद धारण करके यशोदा जी के गर्व से प्रकट होकर के आप अवतार लीला क्रम लीला को करते हुए विराजमान हैं है लीला भी विराजमान है और अवतार काल में जितने भी अवतार हैं वे अवतारी में आकर के मिल जाते जब अवतार काल समाप्त होता है भगवान 125 वर्ष तक पृथ्वी के ऊपर सब जनों को लीला दर्शन कराते हुए जब यहां से जाएंगे उस समय यहां के जो वृंदावन बिहारी जो कृष्ण हैं वो वृंदावन में ही रह गए दीखना बंद हो गया और जितने भी अवतार हैं उन सबों को लेकर के श्री गोलोकनाथ गोलोक गए अब जैसे कोई किसी स्काई स्क्रेपर पर चढ़ रहा है उदाहरण के लिए कोई बुर्ज खलीफा पर चढ़ रहा है तो जो सोमी मंजिल वाला आदमी है वो सोमी मंजिल पर उतर जाएगा जो 110वीं मंजिल वाला है वो 110 में, जो एक वाला है वो 111 में उतर जाएगा मंत्र जो टॉप मंजिल वाला है वो टॉप पर चला जाएगा ऐसे ही श्री गोलोकनाथ तो पहुंच जाएंगे गोलोक धाम में और बाकी के मत्स्य वराह जितने भी अवतार हैं वे सारे अवतार अपने अपने अवतार वैकुंठों में चले जाएंगे जो सबसे ऊपर जाने वाला है वो ऊपर है गया। जो यही का था, वो यहीं यही कह यही तो कृष्ण का आना जाना है प्रकट लीला से भी कृष्ण का अप्रकट लीला में जाना है अप्रकट लीला से प्रकट लीला में कृष्ण का आना है परंतु धाम का न तो कहीं से जाना है न कहीं आना है धाम सर्वदा सर्वदा विराजमान है बोले वृंदावन धाम की जय yeah. इसलिए जब वृंदावन धाम में रहे तो यही विचार करके ना चाहिए वो ही धाम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना उनके तीन जो स्वरूप हैं वो तीन स्वरूप अध्यावधिक कृष्ण लीला के समय के कहीं ना कहीं हमको दिख ही रहे हैं वृंदावन गोवर्धन और यमुना पुलेन वृंदावन की राज श्री गोवर्धन और श्री यमुना जी यह चिन्हों होकर के ही सदा सदा विराजमान है अब साधक की तीन अवस्थाएं साधक की एक अवस्था है वो है उसकी अंतिंत अवस्था दूसरी है बाह्य अवस्था और तीसरी है अर्धबाह्य अवस्था बाह्य अवस्था में वो अपने आप को माया जगत में देखता है कि हाँ ये मैं तो माया जगत में हूं वो अपने आप को माया जगत में देखता है जब उसकी समाधि लगती है तो समाधि में वो अपने आप को श्री गुरुदेव ने जो मंजरी स्वरूप दिया है उस मंजरी स्वरूप के द्वारा वह अपने आप को लीला का एक परकर समझ के लीला में प्रियालाल की सेवा करते हुए वह अपने आप का अनुभव करता है अंतचिंत में कभी आधी अवस्था आती है अर्धबाह दशा जिसमें जगत की वस्तुओं का भी दर्शन कर रहा है जगत के व्यवहार को भी देख रहा है और लीला भीतर ही भीतर उसका लीला चिंतन चल रहा है अंतचिंत जो अवस्था है वो समाधि की अवस्था है और समाधि का लक्षण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने किया वैष्णवों की समाधि क्या है कि माधुर्यास्वाद सम्मो एवं समाधि वैष्णव की जो समाधि है वो है माधुर्य आस्वाद में अपनी बाह्य दशा को भूल जा इसी का नाम वैष्णव की समाधि ज्ञानियों की जो समाधि है वो है तन मात्रिक भानता धे के अलावा कोई दूसरी वस्तु न दिखे ये योग शास्त्र की समाधि है कि उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु न दिखे परंतु वैष्णवों की समाधि है भगवान माधुर्य का आस्वाद करते हुए अपने आप को भूल बाह्य दशा को भूल जाना और उस माधुर्य का निरंतर निरंतर आस्वादन करना तो धाम बोरी है इस धाम में एक साधक बैठा हुआ है और साधक जब वो बाह्य दशा में समाधि उसकी कभी अंतर दशा में पहुंचा उसने प्रियालाल की जो लीला नृत्य हो रही है हमको अभी आंखों से नहीं दिख रही थी परंतु तो समाधि की अवस्था, अवस्था में यहां पर वो उस लीला का दर्शन कर रहा है और लीला का दर्शन करते हुए वो परम परम आनंदित हो रहा है श्री स्वामी जी कह रहे हैं बंदे अख्तियार भला अरे साधर बंदे संबोधन है अख्तियार भला तेरे ऊपर अख्तियार होना चाहिए किसका शासन होना चाहिए किसका दिलकिशोरी जी का प्रेम का शासन होना चाहिए न चित्त डुला आव समाधि भीतर न हो अगला स्वामी जी कह रहे हैं स्वामी हरदास जी उनका केलमाल का पद है कि बंदे अख्तियार भल केलमाल का नहीं ये अष्टाधश सिद्धांत जो है उनका पद है कि बंदे अख्तियार भला श्री स्वामी के प्रेम के अख्तियार को ही प्रेम के अधिकार को ही तू स्वीकार कर प्रेम का अधिकार होना यह सबसे बड़ा सुंदर वस्तु है और समाधि भीतर समाधि के भीतर आ अर्थात प्रेम माधुर्य आस्वाद उसमें संभव को प्राप्त कर न हो अगला जिससे तुझे दोबारा दूसरा जन्म न मिले अन्यथा आगे के जन्म मिलते जाएंगे तो न हो अगला ना फिर दर्द-दर्द, दरदर दर्द दर्द-दर्द फेरने की जरूरत नहीं है कि कभी इस देवता की पूजा कर कभी उस देवता की पूजा कर कभी उस चौराहे के ऊपर पानी चढ़ा कभी उस पीपल को पूज कभी उस बल की पूजा करने के लिए जा कभी उस देवता की थान की पूजा करने के लिए जा ना फिर दर्द दरदर पिदर दर्द पितरों की भी आराधना करने की जरूरत नहीं है पिदर इनके चक्कर में पड़ रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं है श्री प्रिया जी का जो आदेश है अटल ध्रु तला जिसको ध्रुव कहते हैं ध्रुव नक्षत्र वो अटल ध्रुव भी श्री प्रिया जी के आदेश से तल जाएगा इसलिए बंदे अख्तियार भला अरे बंदे मैं किशोरी जी की दासी हूं इस भाव को तू धारण करके विराजमान तो एक साधक की जो समाधि दशा थी वो समाधि दशा जब समाप्त हुई और वो बाह्य दशा में जब आया तो बाह्य दशा में उसको श्रीमद गुरुदेव ने बताया है कि वृंदावन की रस चिन्ह में है धाम जो है वो कहीं वृंदावन को छोड़कर के जाते नहीं है उस समय अपनी स्वामनी का बाह्य दशा में दर्शन न करके वो एकदम व्याकुल हो जाता है मन में उसका सिद्धांत पक्का है कि श्री प्रिया जी यही हैं लाल जी यही हैं श्री वृंदावन वही है मुझे जो ईंट पत्थर दिख रहे हैं जो कंक्रीट का जंगल दिख रहा है वो कंक्रीट का जंगल वो नहीं है ये वृंदावन को दिव्य लता पता इनसे युक्त होकर के दिव्य कुंजों से युक्त होकर के चिन में भूमि होकर के द्रमाश चिंतामय भूमि मी होकर यह विराजमान है इस बात को वो अपने हृदय में विचार करता है और श्री प्रिया जी का साक्षात दर्शन करके वो एकदम व्याकुल हो जाता है बड़े कठिन में उसको समाधि मिली थी और वो समाधि जब दूर हुई तो यथा धनोलब्ध धने विनिष्ठे तत् चिंतियान निर्मृतो नेदो किसी को समाधि मिली वो दुर्लभ वस्तु मिली और उसकी दुर्लभ वस्तु यदि खो जाए तो वो पाई सो खोई कहकर के व्याकुल हो जाता है व्याकुल हो जाता है और उस समय एक एक कुंजी का दर्शन करते हुए वो कह रहा है कि अहो तेनी कुंजा अरे ये कुंजी तो वो ही है जिस वृंदावन में वृंदावन के बहरमंडल में दास से सख् वासल्य मधुर चारों परकर विराजमान थे कभी कभी जो शांत परकर है वो भी वृंदावन में आ जाता है आगंतुक के रूप में वो श्री कृष्ण को ब्रह्म रूप में दर्शन करता है प्रणाम करता है परंतु वृंदावन का स्थाई जो परकर है व्रज का वो चार भाव वाला है दास से सच्चे बासल्य और मधुर शांत प्रकट से भी युक्त होकर के कभी वो विराजमान होता है यह वृंदावन चार रसों से युक्त है इनमें कभी सखा और प्रियागण केवल दो परकर जहां प्रवेश कर सकते हैं वो हो गया श्रीमद वृंदावन का वो भाग जहां पर जिसको कुंज कहते हैं जिसमें सख्त रस भी है और जिसमें मधुर रश्मि है उससे भी बढ़कर के एक है नुकुंज, नुकुंज बढ़कर वो है जहां पर केवल मधुर परकर है वृंदावन संपुज सर्वकाल सुखावाम गोपी गोप गवाम सेव्यम बृंदावन चार प्रकार का एक गोपी गोप गवा गाय तीनों के द्वारा सेव्य माने जिसमें चारों प्रकार हैं, दास से सचे बासल मधुर चारों प्रकार का परकर है एक वृंदावन दो हुआ दूसरा वृंदावन हुआ जहां पर गोपी और गोप केवल दो है सखागण भी हैं और गोपी भी हैं। वो परकर हुआ श्री कामन गोवर्धन जहां पर सखीगण भी जाए जहां पर सखागण भी विराजमान है तीसरा जो वृंदावन का परकर हुआ वृंदावन का स्थान हुआ वो हुआ केवल गोपियों के द्वारा से वो गोपियों के द्वारा से भी जो परकर है वो हुआ दो प्रकार का एक निकुंज और एक निवृत्त निकुंज निकुंज में स्वपक्ष प्रतिपक्ष सटस्थ पक्ष श्रुतपक्ष चारों प्रकार की सखीकरण विराजमान है परंतु निवृत्त निकुंज में केवल श्री राधिका परकर और राधिका परकर में भी जो परम श्री राधिका और राधिका परकर केवल उसका ही प्रवेश है वो हुआ निवृत्त कुंज उस निवृत्न कुंज का भी अत्यंत अंतरंग जो भाग है वो अत्यंत अंतरंग जो भाग है वो श्री प्रियालाल का विलास स्थल होकर के विराजमान है जहां श्री प्रियालाल सेवा करते हुए विराजमान तो वृंदावन के चार स्वरूप हुए एक वृंदावन हुआ बंद स्वरूप वृंदावन जिसको रस वृंदावन कहा गया दूसरा वन वृंदावन जहां पर केवल सखागढ़ जाएंगे गाय जाएंगे और कोई दूसरा नहीं जाएगा तीसरा जो हुआ जहां पर सखा भी जाएंगे और प्रियागण भी जाएंगे जैसे गोवर्धन कंदरा जैसे श्री मानसी गंगा श्री कामबंद वहां पर दो जन आएंगे श्री मन की जय और चौथा जो पड़कर हुआ वो चौथा पड़कर हुआ जहां पर श्री प्रियाजी और जितनी भी गोपी मधुर परकर वही केवल प्रवेश करेगा और तो उसमें भी एक परकर है वो परकर है जहां केवल श्री राधिका का युति ही प्रवेश करेगा वो श्री वृंदावन वहां विराजमान है तो कभी उन वृंदावन का दर्शन करके वृंदावन के इन चारों वस्तुओं का दर्शन करके वन वृंदावन का रस वृंदावन का कुंज का और नुकुंज जो नृत्य नुकुंज है उसका दर्शन करके जो साधक है वो कभी बाह्य दशा में आकर के व्याकुल होता है और वो कहता है अहो तेमी कुंजा अरे ये कुंज तो वो ही है जहां पर सखागण भी विद्यमान थे प्रिय नर्म सखा जहां पर प्रियागण भी विद्यमान थी जहां पर कभी कभी चंद्रावली जी का पद्मा शैलिया इत्यादि जो युद्ध है वो भी आ जाते थे ये वो कुंज हैं पंत यहाँ श्री राधिका नहीं दिख रही है मेरी स्वामी कहां गई बाह्य दशा में आने पर स्वामी जी का कभी उसको दर्शन नहीं हो रहा है और वो व्याकुल होता है ब्रह्म प्रलाप करते हुए वो ब्रह्म व्याकुल हो रहा है ये प्रलाप करते हुए वो विराजमान है और कह रहा है अहो तेमी कुंजा वही कुंज हैं पर तो श्री किशोरी जी नहीं दिख रही हैं तो ये जो अपूर्व लेन की जो स्थिति है प्रलाप की और जो रुदन की स्थिति है उस रुदन की स्थिति में वो कह रहा है ये वही कुंज है तत्पम रासस्थल निधम ये अनुपम रासस्थल भी वो ये है रासस्थल का दर्शन कर रहा है परंतु शिवप्रिया नहीं दिख रही है गृहद्रोणी श्री गोवर्धन की ये वो ही शिखर दिख रहे हैं द्रोणी दिख रही हैं गोवर्धन का शिखर वही दिख रहे हैं श्री गोवर्धन के रथ रंगे प्रणयनी नीक्षे श्री राधाम परंतु यहां हर मेरी स्वामनी मुझे नहीं दिख रही हैं जो रथ रंग में रति के आनंद में नुष्य श्याम सुंदर रथिमन श्री श्याम सुंदर की सेवा उस श्याम सुंदर की सेवा के आनंद आनंद में अत्यंत अत्यंत प्रणी है सदा प्रीति करने वाली हैं वे श्री प्यारी मुझे नहीं दिख रही है नीक्षे श्री राधाम उन राधिका का मैं दर्शन नहीं कर रहा हूं हर हर हर हर मेरे इस कष्ट को दूर करो दूर करो हे मेरे इष्ट ये हर शब्द ये कष्ट को दूर शिव शिव हर हर ये कहीं जो एक्सप्लेमेटरी जो उल्लेख है वे कहीं न कहीं इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि हे इष्ट मेरे इन कष्टों को दूर करो दूर करो शत शत्थ, शतधा यहां पर कहीं भी श्री राधिका नहीं दिख रही हैं शतधा विधि प्राणेश्वरी हे प्राणेश्वरी मेरा हृदय फट रहा है मम कदा हंत हृदय कब वो अवसर होगा कि आपका दर्शन न देख करके मेरा हृदय इस प्रकार फट जाएगा ऐसी श्री किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं माने आपकी कृपा को प्राप्त करने के लिए कृपा के ही दो स्वरूप हैं। वो है किम और कदा इनमें कब मेरा हृदय फट जाएगा ऐसी मेरे ऊपर कब कृपा होगी तो वे ही यहां पर वे ही कुंज है? कुंज कहने का मतलब है कि जहां पर सक्षरस और मधुर रस दोनों विराजमान है वे वे ही हैं। का यूथ भी चंदावन जी का यूथ भी श्री भद्रा जी का यूथ भी और यमुना जी का यूथ भी स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष और श्रुतपक्ष चारों यूथ जहां पर विराजमान है और सबको मिलाकर के एक सूत्र में बात करके श्री शांत ने रास किया वो स्थल भी रासस्थल यही है तो कुंज हो गया निकुंज हो गया और गिर द्रोणी सही वो और ये वो ही श्री गोवर्धन की कंदरा है जहां पर कभी सखा भी आ सकते हैं कभी प्रियारी भी आती हैं तो कामन गोवर्धन जहां पर प्रिय नर्म सखागण और प्रिय प्यारीगण दोनों विराजमान हैं वे गोवर्धन भी सामने विराजमान हैं परंतु यहां पर रथ रंगे प्रणनी श्री राधाम जो श्याम सुंदर की सेवा ही निरंतर चाहती हैं ऐसी श्री राधिका का मैं दर्शन नहीं कर रहा हूं हर हर हाँ इस कष्ट को कौन दूर करे कौन दूर करे हे प्रभो इस कष्ट को दूर करो दूर करो हे पुरानेश्वरी श्री राधिके मेरा हृदय आपको वृंदावन में साक्षात न दे करके श्रद्धा विधि तो कब सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा ऐसा मेरी कब दशा होगी आप ऐसी कृपा करो कि मुझ में ऐसा वियोग उत्पन्न हो जिस वियोग के आनंद को मैं प्राप्त कर श्री बल्वाचार्य चरण उनको कभी आप श्रावण शुक्ल एकादशी पवित्र एकादशी श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन श्री गोकुल में यमुना जी में स्नान कर रहे हैं और स्नान करते हुए एक-एक आकाशवाणी हुई और कोई मंत्र श्री वल्लभाचार्य जी को प्राप्त हुआ उस समय उनके सेवक श्री हरसानी जी वे पास में दामोदरदास हरसानी जी पास में विराजमान थे श्री बल्लाचार्य जी ने पूछा कि दमला कच सुनो और श्री दमला जी बोले दामोदरदास हरसानी जी कि जैज जै सुनो तो सही पर समझो नहीं कोई आकाशवाणी हुई तो थी पर मैं समझा नहीं और उस समय श्री बल्लवाचार्य चरण में श्री दमला जी से कहा कि जल्दी से यमुना जी में स्नान कर और मेरे पास में आ। और उस समय आमला जी ने यमुना जी में स्नान किया और स्नान करके श्रीमन महाप्रभु के बल्लभाचार्य के चरणों को जो ग्रहण किया उस समय श्री गोपाल मंत्र के ही सार रूप में जो ब्रह्म संबंध गद्य मंत्र है उस ब्रह्म संबंध गद्य मंत्र का श्री बल्हचार्य चरण ने दमला जी को उपदेश दिया और कहा तेरे लिए मैंने ये मार्ग प्रकट किया मार्ग का तात्पर्य है मृगते अनेन इति मार्ग जिसके द्वारा गोविंद को ढूंढा जाए पुरुषोत्तम को ढूंढा जाए उस रास्ते का नाम है मार्ग और उस मंत्र में विशेष रूप से जो बात कही गई थी वो विशेष रूप से बात यही कही गई कि हमें कब ताप क्लेशानंद की प्राप्ति हो यह कथा कहने का प्रसंग को कहने का तात्पर्य यह है कि साधक के हृदय में विरोधावास है है एक वो तो ताप है क्लेश है और दूसरी आनंद है दो विरोधी चीज कैसे हो जाएंगे क्लेश है तो आनंद कहां से होगा परंतु अपने आप में महा रूप है व्य अपने आप में महाआनंद रूप है इसीलिए शहस्त्र सहस्त्र से जो ताप क्लेशानंद है वह मेरे हृदय से अंतर्धान हो गया है कृष्ण से मैं वियोग प्राप्त किए हुए हूं श्री राधा रानी मुझे वृंदावन में दिख नहीं रही हैं, तो ये ताप आनंद जो है इस ताप के भीतर भी बड़ा सुंदर आनंद है विरह के भीतर भी बड़ा सुंदर आनंद है इसलिए श्रीमत महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु आप कहते हैं कि ये विरह का जो तत्व है वो विरह का तत्व बड़ा अद्भुत है ये विषामृत एकत्र मिलन तत् चरण विषो और अमृत इन दोनों का एक जगह मिलना है एक और उसका बाहरी जो रूप है वो बड़ा कष्टकर है और भीतर का जो आस्वादनी रूप है वो बड़ा मीठा है जैसे तत्व इक्ष चलवा कोई गरम गरम ईख के रस को पिए गर्मा गरम तो एक और तो जीप जलेगी परंतु तो उस गरम का स्वाद भी कुछ अलग है चाय कॉफी गरम हो तो उसका एक स्वाद ठंडी हो जाए तो किसका तो जीप भी जलनी चाहिए तब तो चाय कॉफी उसका स्वाद है और ये जीव नहीं जले तो किस काम की वो बेकार हो जाए तो विरह वो वस्तु है जो ऊपर से देखने में तो जलाती है पंत भीतर से जिसके हृदय में विरह उत्पन्न हुआ है वो परम परम आनंद लेकर के निज होकर के विराजमान हो और वो ही तापक क्लेशानंद का अनुभव करते हुए कोई श्री राधिका दासी यहां पर कह रही है कि अहो तेमी कुंजा हाय कुंज तो वो हैं परंतु तो मेरी स्वामी मुझे नहीं दिख रही हैं हा ये रासस्थली है यहां पर श्री किशोरी जी की ही कायम बिहु रूपा जितने प्रकार से श्री किशोरी जी श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं वे सारे भाव ही अनेक अनेक यूथ बन करके विराजमान हो जाए कोई स्वपक्ष बन जाए कोई चंद्रावली जी का प्रतिपक्ष बन जाए कोई श्री भद्रा जी का तथा पक्ष बन जाए कोई श्री यमुना जी का श्रोत पक्ष बनकर के विराजमान हो जाए तो अन्य पूर्वा अन्य पूर्वा कुमार का श्रोत पक्षा होकर के अनेक अनेक जो यूथ हैं उन यूथों के द्वारा श्री स्वामी श्याम सुंदर की सेवा करना चाहती हैं ये वो ही रासस्थल है गिर से ही वो ये वो ही गोवर्धन गिर कंदरा है जिस गोवर्धन गिर कंदरा में एकांत कंदरा में श्री प्रियालाल दोनों विलास करते हैं कभी श्री श्याम श्री गोवर्धन की कंदरा में शयन करते हैं वहां से उठ करके मध्यान्ह में आप कुछ देर विश्राम करके उठ करके फिर श्री राधा कुंड पधारते राधाकुंड में फिर राधाकुंड योगपीठ में शिवप्रिया जी के साथ में क्रिया करते हुए विराजमान तो ये वो ही गिरिद्रोणी हैं परंतु यहां पर श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं कर रहा हूं हर हर हाय ये समय मेरा व्यर्थ जा रहा है इसे दूर करो दूर करो इस विरह को मेरा हृदय कब फटेगा श्री किशोरी जी जब आपकी कृपा होगी तो ये किम और कदा ये दो भाव हमको प्राप्त होंगे किम का तात्पर्य है दुर्लभतम वस्तु मांग रहा हूं किम का तात्पर्य है कि अयोग्यता होने पर भी उस वस्तु को मांग रहा हूं और कदा का तात्पर्य है आप ही इस वस्तु को दे सकती हैं और देने में कभी देर न कर जल्दी से इस दोनों वस्तुओं को मुझे प्रदान कर दे तो कब मेरा हृदय फट जाएगा ऐसी विराह की भावना तापक कलेशान सहस्त्र सहस्त्र से जो तापक कलेशान लुप्त तो हो गया है उस तापक क्लेशानंद को प्राप्त करते हुए श्री गोपीजन मैं देह इंद्रिय आत्मा अंतकरण उनके जितने भी धर्म हैं उन सबों को समर्पित करते हुए कब मैं ये कहूंगी कि हे कृष्ण मैं तुम्हारी हूं हे श्री श्याम सुंदर मैं तुम्हारी हूं प्रियालाल मैं तुम्हारी हूं इस तरह से प्रार्थना करते हुए कब में विराजमान होंगी तो मेरा हृदय कब फट जाए आगे कह रहे हैं भूत कुंजे कला मोहन तलो अहो अत्रा अत्रिधि इत स्मारम स्मारम तव चरित पीयूष लहरी कला श्यामशी राधे चकित वृंदावन गुण कब वो अवसर होगा जहां शिव वृंदावन की कुंजों का दर्शन करते हुए विचार करूंगा हा मेरी आंखों के ऊपर पर्दा आ गया है यहां पर वो लीला हुई थी कब ये पर्दा हटे और तो वो लीला आज भी हो रही है वह मुझे प्राप्त हो हमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है हमारे लिए ये जो वृंदावन है ये वृंदावन ही उपास से है हमारी आंखों में पर्दा है वो पर्दा हट जाए तो वो लीला हो रही है यही लीला में प्रवेश की प्राप्ति हो जाएगी हमको कहीं दूसरे गोलोक में नहीं जाना उस गोलोक से भी बढ़कर के मूल रूप में जो आश्रय भूमि है ये भव वृंदावन ही व्यापक हो करके विराजमान इसलिए श्री लघु भागवत में श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि यद्यपि गोकुल नामास, गोलोक नामास्ती तब तू गोकुल वो जो गोलोक है ऊपर वाला वो इस गोलोक का वैभव है यहां गोलोक में इस वृंदावन में माधुर्य कहीं अधिक है उस गोलोक में थोड़ी सी ऐश्वर्य की चमक ज्यादा है इसलिए माधुर्य थोड़ा दब रहा है वहां कभी कभी देवलीला प्रकट हो जाती है जबकि इस वृंदावन में देवलीला नहीं है इस वृंदावन में पूरी तरह से मनुष्य लीला नर्मक लीला जो उत्कर्ष है वो सब यहीं है और जितने भी रसिक जन है उनको यही लीला का दर्शन हुआ इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जितने भी रसिक जन है उनको इसी भाव वृंदावन में लीला का दर्शन हुआ इसलिए हमको कहीं दूसरे नहीं जाना और श्री हरिप्रिया जी यही कह रही हैं महावाणी जी में कि भरम तजो हरिप्रिया भजो सजो ने एक यही यही निश्चय कही रहो सही गही टेक इस वृंदावन की रज का आश्रय लेकर के टिको तो सही इसकी आश्रय को लेकर वृंदावन की रज का आश्रय लेकर के यहां टिको यही यही यही परम परम उपास्य है निश्चय कहीं इस बात को निश्चय रूप से कही रहो सही गही टेक यहां वृंदावन में ही टेक लेकर के वृंदावन की रज का आश्रय लेकर के टिको तो सही वृंदावन में टिको तो ऐसी वह भूत कुंजे नवरतिकला मोहन तनोह श्री किशोरी की मोहन तन जिनका एक, एक एक अंग परम सुंदर होकर के विराजमान जो श्री श्याम सुंदर को आकर्षित करने वाला और उनके एक एक अंग की शोभा का जिसमें ये दासी वर्णन करती है श्याम सुंदर के हृदय में रस का उल्लास उत्पन्न करके श्याम सुंदर को प्रिया जी की ओर आकर्षित करके जब श्री श्याम सुंदर प्रिया को ग्रहण करते हैं तब मेरी स्वामी की मैं सर्वोत्तम सेवा कर सकती हूं इस प्रकार अपनी स्वामी की सर्वोत्तम सेवा मैं करती हूं तो नव रथकला मोहन तनाथ कला में प्रत्येक श्री प्रिया जी की परम परम मोहन होकर के विराजमान हैं इसी कुंज में शिवप्रिया अपनी रथकलाओं को प्रकट करते हुए श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हुए विराजमान और श्याम सुंदर के साथ में म ने प्रिया की सेवा को स्वीकार किया इस बात को अनुभव करके शिव प्रिया को परम परम सुख की प्राप्ति हो रही है यात्री स्वार्थ तो है ही नहीं सेवा ही सुख है मेरा सुख मेरे पास तेरा सुख तेरे पास ये भाव यहां पर इस नुकुंज में है ही नहीं यहां पर छाण कपट भ्रम दिन दुर् आवे तिन को भाग कहत नहीं आवे कपट का तात्पर्य है कि तेरा सुख तेरे पास मेरा सुख मेरे पास यह कपट अधिक से अधिक मैं सुख ले लू तुझे भले कम मिले यह है कपट और भ्रम क्या है कि हाय सेवा मिलेगी कि नहीं कभी सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा कि नहीं ये है भ्रम ये दोनों ही छोड़ करके निज सुख की कामना को छोड़ करके ये कपट और भ्रम का तात्पर्य है कि जाने सेवा मिलेगी कि नहीं सारा समय ही से नहीं चला जाए, ना इधर के रह न उधर के रहें ऐसा नहीं भ्रम भ्रम तो भ्रहं को भी छोड़ और कपट को भी छोड़ दिन दिल दुल आवे सदा सदा प्रियालाल की सेवा करते हुए जो विराजमान हो को भाग कहत नहीं आवे ऐसे जो जन है उनके भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता तो यही श्री प्रियालाल की श्री किशोरी जू उनके मोहन श्रियंग उन मोहन श्रियंग की रथ कला उनका विस्तार हुआ अहो अत्र्य दैत सहिता सा रसनिधि मेरी स्वामी श्री किशोरी जो वे रसनिधि रसकि निधि रस श्री श्रीकिशोरी जू आत्र्यत यहां ही उन्होंने नृत्य किया था श्री प्रिया आनंद पूर्वक नृत्य कर रही हैं और श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के नृत्य के साथ ही साथ श्याम सुंदर भी नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं जहां नृत्य की एकाग्रता विराजमान है जहां भाव जो है उनका भी अनुकरण हो करके नृत्य हो रहा है नृत्य और नृत्य दो अलग अलग वस्तु हैं जहां ताल और लय उनकी प्रधानता हो उसका नाम है नृत्य भरत के भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार और जहां भाव का अनुकरण हो उसका नाम है नृत्य नृत्यम तालाश्रम गेम नृत्यम भाव लय लयाश्रयम रसाश्रयम भाव रसाश्रयम जहां भाव और रस का आश्रय लेकर के नृत्य किया जाए उसका नाम है नृत्य जहां केवल ताल और लय उनका आश्रय लेकर के नृत्य किया जाए उसका नाम है नृत्य तो श्रीप्रिया अपूर्व रूप से अत्र भाव और लय को भाव को भी और लय को भी दोनों का आश्रय लेकर के नृत्य करती हुई विराजमान हुई सा रसनिधि श्री किशोरी जो रस की निधि होकर के विराजमान और रस की निधि का पहले श्रीपण कर रहे हैं कि वे रसनिधि होकर के विराजमान है नव प्रकार की जो रसनिधि है बुंदुक नव प्रकार की रसनिधि को वे धारण करके विराजमान है रसनिधि होकर के विराजमान तब चरित पीयूष लहरी राजध के आपके चरित पीयूष की लहरें का इस अमृत की लहरी का पान करते हुए और स्मारम स्मारम उसका स्मरण करते हुए मैं विराजमान हूं तब आपकी माधुर्य का जो पहले दर्शन किया उसका स्मरण करते हुए भी मैं विराजमान हूं स्मृति का तात्पर्य है पूर्व अनुभूत वस्तु का दोबारा चयन करना रिकलेक्ट करना उसका नाम है स्मृति पहले जो वस्तु कहीं आई है उसको दोबारा चयन करने का प्रयास करना तो इसे स्मारम स्मारम आपने कृपा करके जो रूप दर्शन कराया उसका स्मरण करके कदाश्याम श्री राधे चकित एह वृंदावन भूमि प्रत्येक क्षण आपकी उस माधुरी को चकित होकर के मैं दर्शन करूंगी चकित का तात्पर्य है अद्भुत अद्भुत कहते हैं पहली बार जिस वस्तु का दर्शन किया गया हो उसका नाम है अद्भुत यहां नृत्य मिल रहे हैं परंतु जब, जब जब भी मिल रहे हैं तब तो ये लग रहा है कि जैसे पहली बार श्री किशोरी जी लाल जी का दर्शन कर रही है ऐसे चकित हो करके उस लहरी का कब मैं दर्शन करूंगी दोबारा यही वह अभूत कुंजे इसी कुंजे में नवरत कला प्रिया जी के श्याम सुंदर की सेवा प्रेम सेवा उनका मैंने दर्शन किया मोहन तनहा जहां अपने मोहन श्रीअंग के द्वारा श्री प्रिया श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं अहो अत्र अमृत्य यहां पर श्री राधिका ने भाव सहित जहां ताल और लय का आश्रय लिया था ताल और लय ये जीवन की एकाग्रता अन्यता को व्यक्त करते हैं चरण के द्वारा चरण के द्वारा हस्तक के द्वारा जहां संवाद को श्रीकिशोरी जी प्रस्तुत कर रही हैं और नेत्रक के द्वारा जहां भावों को प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रही हैं नृत्य के तीन भेद एक चरण के द्वारा नृत्य दूसरा हाथ के विन्यास के द्वारा नृत्य और तीसरा भोहों और नयनों के द्वारा नृत्य तो जहां चरण जीवन की एकाग्रता को व्यक्त करें हस्त जहां संवाद को व्यक्त करें और जहां नेत्र कभी क्रोध कभी लज्जा कभी उत्सुकता कभी अव्य अपने भाव को छिपाना कभी उत्सुकता इनको नयनों के द्वारा जहां प्रकट किया जाए इस प्रकार नेत्रक हसक और चननक तीनों प्रकार से भाव को अभिव्यक्त करते हुए शिवप्रिया नृत्य करती हुई जहां विराजमान हैं वे रस की निधि हैं रस की निधि का तात्पर्य है कि जिनका बोलना स्पर्श करना सुनना सब कुछ रसमय होकर के विराजमानेश जितनी भी दसों इंद्री उनकी अपूर्व चेष्टाएं रस निधि होकर के वे विराजमान हैं सबके द्वारा श्री श्याम की सेवा करते हुए विराजमान हो रही हैं, उनका उनका जो अनुभव किया उनका ही तो वृंदावन में उनके गुणानुवाद का गायन करूंगी क्योंकि सखी का एक स्वभाव है कि वो गुणों का गायन के बिना रह नहीं सकती है इसलिए चरित्र पीयूष लहरी उनकी पीयूष लहरी का गायन करते हुए श्री राधिके चकित कब प्रत्येक क्षण आपकी रूप माधुरी से मैं चकित होकर के आश्चर्य चकित होकर के विराजमान होंगे अर्थात प्रत्येक क्षण आपकी रूप माधुरी नहीं मुझे प्रतीत तो होगी ये स्वभावक् अलंकार का यहां प्रयोग किया गया बहुत सुंदर माने सहज स्वभाव है भक्त का कि उसे कभी तृप्ति नहीं होती है श्रीमद्बिंबाधरे ते स्फु नवसुधाधुरी सिंधुकोटि नेत्र विकर्णाभुतकुसुम धनु चंड सत्कांडकोटि श्री, श्री राधे तत् श्रीराधे श्रवति स्रवति प्रेम पीयूषकोटि श्री राधिक आसंदा कविता तो कविता के गुण तो अद्भुत है श्री प्रिया जी के एक एक श्रीअंग उनकी शोभा का वर्णन करके उनकी महिमा का गायन कर रहे हैं श्री किशोर जी के श्रीअंग उनको जो है उनकी जो महिमा है उनकी ग्लोरी उन ग्लोरीफाई उनको कहीं उनकी महिमा जो है उनको कहीं प्रकट करे कि श्रीमद बिम्बाद हरेते फुर नवसुधा माधुरी सिंधु कोटि है किशोरी जो आपके आधार वे बिंबाधर बिंबा फल के समान आपके जो आधार हैं उनमें उनसे ही स्फुर माने प्रकट होती है शाम सुंदर के लिए नवसुधा माधुरी सिंधु कोटि नए अमृत की माधुरी के अनेक अनेक समुद्र आपके अधरों से प्रकट हो जाते हैं तो नर सुधा माधुरी आपके अगरों में जो अमृत की माधुरी है वो अमृत की माधुरी सिंधु के समान विराजमान है क्योंकि कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है इसी दृश्यमान जो वस्तु हैं उनको ही उपमान के रूप में कह रहे हैं तत्वतः तो शिव प्रिया जी का जो सौंदर्य है वो श्याम सुंदर के द्वारा आश्वादीय सौंदर्य उसकी तुलना किसी अमृत से नहीं की जा सकती है किसी बिंबा फल से नहीं की जा सकती है परंतु तो साधक जैसा देख रहा है वहीं से ही तो वह बिंब सामग्री को कहीं संकलित करेगा तो उसको जो दिख रहा है वो ये बिंब सामग्री वो संकलित कर रहा है तो श्रीमद् बिंबाधने थे हे श्री किशोरी जी आपके परम शोभा से युक्त श्री मानी शोभा शोभा से युक्त जो बिंबाधन है बिंबा फल के समान जो आधार हैं लंबे उनमें नए अमृत की माधुरी समुद्र के समान कोट कोट रूप में प्रकट हो रही है और नेत्रांत विकीर्णादुत कुसुम धन चंड सत्कांड कोटि श्री प्रियाजी के श्रीअंग में जो आठ कुंज विराजमान उनमें अमृताधि कुंज माने आधार, वह अमृताधि कुंज इसीलिए आधार को अमृताधि कुंज कहा रंगद रसहद रसद रहस्य बसुदापुं अर्सुन बिशद विचित्र अनूप अमित कला अमृताधि कुंज मध बिल सदा अधिपति भू अष्ट कुंज श्री प्रिया जी के श्रीअंग में विराजमान रंगत कुंज कौन सी है प्रेम प्रिया जी के हृदय में जो प्रेम विराजमान है वो रंगत रसद कुंज श्री रास रसकुंज श्री प्रियालाल का बिहार वो रास रसकुंज बसुधा स्वासा ये ही बसुधा कुंज हैं विषद कुंज कपोल ये विषद कुंज हैं विषु कुंज श्री चरण जंघा श्री चरण ये विशद कुंज अमित कला नृत्य यही अमित कला है और अमृताज कुंज आधार ऐसी अधंजों के बीच में श्री प्रियालाल प्रिया जी लालजी में और लालजी प्रिया जी दोनों दोनों की अष्टकुंजों में विहार करते हुए विराजमान तो यहां पर श्री अमृताध कुंज जो है उनका वर्णन करते हुए कह रहे हैं अमृताज कुंज को रसिक जनों ने निरूपण किया उसी का वर्णन है उसके गुण का के बिंबाधरे स्त नवसुधा माधुरी सिंध को अमृत की जो माधुरी है अमृतादि कुंजी है वो? तो अमृत की जो कोट कोट माधुरी है वो जिनके अधरों में विराजमान और अमित कला जो कुंज है उसका वर्णन कर रहे नेत्र शिवप्रिया जी के नेत्र में अमित कला होकर के विराजमान उनसे न जाने कितने भाव के द्वारा श्री प्रिया जी प्रकट कर ये नेत्र हृदय के पूरे के पूरे दर्पण हो करके विराजमान है तो नेत्रांता नेत्र नेत्रांत विकरणाथ आपके नेत्रों से अनेक अनेक कभी मांग का भाव कभी उत्सुकता का भाव कभी समर्पण का भाव कभी दीनता का भाव कभी हास्य का भाव कभी क्रोध का कभी असूया का जानी कितने भाव प्रकट हो रहे हैं तो अमित कला होकर के नेत्र विराजमान हैं नेत्रांत बिकीरनाथ अद्भुत कुसुम धन हो चंड कोटि और आपकी जो भोएं हैं नेत्र हैं ये ही कामदेव के धनुष पुष्प धनुष के पांचों बालों को प्रकट करती हैं मोहन मादन उन्मादन वशीकरण और मारण ये कामदेव के जो पांचों बाण है उन पांचों बाणों को ये प्रकट कर रही हैं। अरविंदम अशोकन चूतन च नवमालिका नीलोत्म छणस से कामदेव के पांच बाण बताए गए अरविंद माने मोदन लाल कमल फिर तो अशोक ये मादन फिर आम उच्चाटन तो फिर नवमाल का वशीकरण फिर नीलोपल ये मार, तो ये पांच बाण जो हैं, वे ही मानव शिप्रिया के नेत्र में अपुरुष से विराजमान है तो कुसुम धनुष सत्कांड कोटि हेषि प्रिय आपके हेषिस्वामी जो आपके नयन में श्री श्याम सुंदर उनको बशीभूत करने के लिए पांच बाण आपके नेत्रों से निकल रहे हैं जहां पर श्याम सुंदर मोहित होते हुए विराजमान हैं जहां पर श्री श्याम सुंदर मथवाले होकर के पागल होकर के विराजमान हो जाएं मादन कभी उच्चाटन उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लगे गोचारण इत्यादि काम से उच्चित्र उच जाए और दौड़ दौड़ करके श्री प्रिया जी के कुंज में आप पधारे कभी श्री प्रिया के बशीभूत हो जाएं और कभी मृत्यु जैसी जो दशा मारण जैसी दशा या मरण को भी स्वीकार करने की जो अभिलाषा उसी का नाम मारण मृत्यु को वरण करना या मृत्यु के जैसी जो दशा है मन निश्चिष्ट अवस्था वो श्री प्रियालाल में उत्पन्न हो जाए दोनों में तो ये रस में ये कामदेव के पंची जो बाण हैं मोहन मादन और चाटन वशीकरण और मारण ये जो नेत्र जो हैं वो नेत्र में कामदेव के तो नेत्रांत माने कटाक्ष उनसे विकीरणा माने प्रकट हो रही हैं अद्भुत कुश्ण हो कामदेव का जो पुष्प बाण है उस पुष्प बाण के चंड सत्कांड कोटि प्रचंड जो सत्कांड को चलाने की जो विद्या है वो कोठ कोठ प्रकार से प्रकट होती हुई चली जा रही है श्री वक्षोजे प्रमद रसकला सार सर्वस्व कोटि और जो श्री अंग के ऊपर जो रसद निकुंज विराजमान हैं वक्षोज उन रसद निकुंजों में श्री श्याम सुंदर के मद रसकला शाम सुंदर को भी मोहित कर देने वाली जो रस की सर्वस्व सार वह विराजमान है ये श्री श्री अंग में विराजमान जो अपूर्व रसद कुंज वह रसद कुंज श्री शाम सुंदर के हृदय में अपूर्व रस के सर्वस्व सार को प्रकट कर देने वाली होकर के विराजमान सर्वाधिक आकर्षक होकर के विराजमान हैं श्री राधे तत्व और हे श्री राधे आपके चरण कमल जो है उन चरण कमलों से निर्वधि प्रेम पीयूष कोटि प्रेम के अमृत की करोड़ों करोड़ों कोट कोटि अमृत की धाराएं आपके श्री चरण कमल से प्रवाहित हो रही हैं आपके चरण कमल से निर्वध प्रेम पीयूष कोटि प्रेम का अमृत अपूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है जैसे कमल से मधु श्रमित होता है शहर सृमित होता है इसी प्रकार आपके चरणों से आनंद का मधु वह प्रवाहित हो रहा है शीरादे तत्पदाब जात आपके चरण कमल से निर्वधि मन निरंतर निरंतर प्रेम का पीयूष प्रेम का अमृत कोट कोट मात्रा में प्रवाहित हो रहा है द्वारा श्रीमद बिंबाधरे के आपकी अमृताधि कुंज उनमें अधा माधुरी अमृत की माधुरी परिपूर्ण रूप से विराजमान है ऐसे आपके अधर है अब इन अधर का वर्णन यदि श्यामचंदर के सामने किया जाए तो दासी या सखी श्यामचुंदर के आगे प्रिया के अधर की माधुरी का वर्णन करेगी तो श्यामचंदर के हृदय में उद्दीपन उत्पन्न करना यही उसका लक्ष्य है श्री के इन अधरों के प्रति श्याम सुंदर की आसक्ति कराना यह लक्ष्य है प्रिया के सौंदर्य का दर्शन करके स्वयं आनंदित होना यह दूर दूर तक अभिलाषा नहीं है प्रिया के सुख में ही इनकी अभिलाषा है तो जहां भी कभी गूह शोभा का वर्णन भी किया जा रहा है गुण लीला का भी वर्णन किया जा रहा है वहां पर निज आनंद का कहीं स्पर्श नहीं है निज सुख की कहीं भी भावना नहीं है उसका परिणाम है शाम सुंदर के हृदय में भाव का उद्दीपन करना और भाव का उद्दीपन करके प्रिया को भी सुख देना और शाम सुंदर को भी सुख देना प्रिया के सुख में ही यहां पर वो सारी जो भावना है वो विराजमान है तो जितना भी इंफ्लेमेशन है जो उद्दीपन है वो उद्दीपन श्री प्रिया और लाल के हृदय में प्रीति को बढ़ाने के लिए है वह निज सुख के लिए कहीं भी नहीं है ये माने काम का यहां दूर दूर तक स्पर्श भी नहीं है गुढ़ से गुढ़ श्री प्रिया के जो अः लीला विलास है उनका वर्णन श्री प्रिया के श्रीअन्न की शोभा का वर्णन शोभा के वर्णन के द्वारा स्वयं अपने नेत्रों को सुख देना तात्पर्य नहीं है श्री युगल का दर्शन करके युगल के सुख का दर्शन करके सुख लेना है साक्षात प्रिया के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं यह बहुत सावधानी की बात है इस रस के वर्णन करते समय सदा सदा प्रिया के श्रेयंग लालजी के श्रेयंग के द्वारा साक्षात अपने आप को सुख नहीं लेना है प्रिया के द्वारा श्याम सुंदर श्याम सुंदर के द्वारा प्रिया को सुख मिला उस सुख का दर्शन करके सुख होना अंग का दर्शन करके स्वयं सुखी नहीं होना है बल्कि प्रिया लाल के सुख का दर्शन करके ये सखी दासी सुखी हो रही हैं ये बहुत गूढ़ रहस्य है और यदि इस रहस्य को कहीं छोड़ दिया तो रस विकृत तो हो जाएगा रस विकृत तो हो जाए तो सेवा सुखी ही यहां पर मुख्य रूप से विराजमान सुख नहीं और नेत्रांत रस्ते विकीरणा नेत्र से अपूर् से कामदेव के मोहन मादन उच्चाटन वशीकरण मारा ये सारे जो बाण हैं वो बाण प्रकट हो रहे हैं और श्री प्रिया के वक्षोज जो रसद कुंज हैं उस रसद कुंज के माध्यम से श्री श्याम सुंदर उनकी उत्कंठा विशेष परिपूर्ण रूप से विराजमान नहीं है मानो इन रसद कुंजों में ही श्री श्याम की उत्कंठा और सुखरूपी संपूर्ण निधि इस खजाने में रखी है। तो जैसे कोई खजाने के भीतर गोपनीय निधि को भी रख देता है इसी प्रकार श्याम का संपूर्ण सुख वह श्री प्रिया के श्री अंग में विराजमान जो रसद कुंज है उन रसद कुंज के खजाने में ही विराजमान है सो जे तवात प्रमुख रसकला सार सर्वस्व कोटी रसकला का सार वह संपूर्ण रूप से विराजमान है जिससे शिव लाल जी परम्परम आकर्षित हैं और उनके आकर्षण का उनके सुख का दर्शन करके दासी को मंजरी को अपूर्व अपूर्व सुख की प्राप्ति हो रही है प्रिया लाल का विलास ही यह दासी का परम्परम सुख है तो युगल का जितना भी बिलास श्री प्रियालाल भी जो सुख बिलास कर रहे हैं वो तत्वता सखी को सुख देने के लिए कर रहे हैं इसलिए ने कहा कि जितना भी रास विलास है वो प्रियालाल का विलास नहीं है वो सखियों का विलास प्रियालाल को बिलसाना चाह रही हैं और सखियों को सुख देने के लिए श्री प्रिया रास करते हुए विराजमान है परंतु सखी प्रियालाल के द्वारा साक्षात सुख नहीं ले रही है उनके सुख के माध्यम से इनको सुख की प्राप्ति हो रही है प्रियालाल के श्रीयंग से सखी को अपना सुख नहीं है बल्कि प्रियालाल के सुख का दर्शन करके सुख के माध्यम से इनको परम परम सुख की प्राप्ति हो रही है हे श्री राधे सखी की जो आसक्ति है वो कहां है वो मेरी आसक्ति आपके चरणार्थ में ही है माने तीन भाव हैं एक भाव है गोपी भाव या नाय भाव स्वयं नाय बन करके शाम के श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन लेना यह है नाय भाव या गोपी भाव गोपी स्वयं श्याम सुंदर के साथ में रास करना चाहती हैं किशोर जी की कृपा के द्वारा दूसरा भाव है सखी भाव श्री प्रिया जी को लाल जी के साथ में मिलाना परंतु प्रिया के सुख के लिए और प्रिया के रास की सांगता को सिद्ध करने के लिए जैसे कहीं समूह नृत्य हो रहा है तो समूह नृत्य में तो प्रिया के अलावी को अलावा भी तो कोई चाहिए ना तभी तो समूह नृत्य होगा तो प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए श्री सखी भी श्याम सुंदर के साथ में नृत्य करेगी और नृत्य करेगी तो श्याम सुंदर गलवैया भी देंगे श्याम सुंदर के पर्राह्मण को भी प्राप्त करेगी श्याम सुंदर के स्पर्श को भी वो प्राप्त करेगी परंतु उस स्पर्श को प्राप्त करके सखी को वो सुख नहीं है जो श्री राधिका के के साथ में श्याम सुंदर को जब मिलन हो रहा है उस समय सुख की प्राप्ति हो रही है तो सखी भाव में स्वयं श्याम सुंदर का स्पर्श भी कभी कभी है परंतु उसमें सुख की प्राप्ति नहीं है परंतु मंजिल भाव में केवल चरणार में ही प्रीति है और वहां श्याम सुंदर का स्पर्श करके स्वयं सुख लेने की कहीं भी दूर दूर तक भावना नहीं तो ये तीन भाव हो गए सखी भाव में नायिका भाव की चेष्टाएं कभी कभी हैं परंतु सखी को सुख देने के लिए श्याम सुंदर के साथ में मिलन है नायिका भाव में साक्षात प्रिया भाव से श्याम सुंदर के साथ में मिलन है परंतु मंजिली भाव में कभी भी श्याम के साथ में मिलन प्राप्त करने की चेष्टा है ही नहीं श्याम कभी ऐसी चेष्टा करते भी हैं तो सखी छ करके दूर खड़ी हो जाएगी प्रिया जी के पीछे खड़ी हो जाएगी। और प्रिया से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रिये इस चंचल से मुझे रोक बचाओ बचाओ ऐसा कहते श्याम सुंदर कवि निशेद कर देंगे और प्रिया से कह देंगे मुझे कहीं शिव वृंदा जी कहती है कि आप चाहो तो मुझे कहीं कहीं भी बेच दो परंतु इस घट्टी पाल के हाथ में मत बेचो हाँ, दान घाटी पर क्योंकि ये सुना गया है कि जुआरुओं की भी अपेक्षा घट्टी पाल की जो गोष्ठी है वो ज्यादा भ्रष्ट है इसलिए इसके हाथ में मत बेचो श्री वृंदा जी ऐसी भावना कहती दान केल कहूमी कभी कहती है कि जामीन के रूप में वृंदा श्याम सुंदर हम वृंदा को तुम्हारे पास में रख रही हैं सिक्योरिटी के रूप में जामीन के रूप में तो वृंदा कहती है ना ना मुझे बेचना हो तो कहीं बेच दो परंतु इस हाथ घट्टी पाल के हाथ में मत बेचो तो मैंने दूर दूर तक श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करना सखी मंजरी नहीं चाहती सखियों सखियों की भी यही स्थिति है परंतु सखी कभी कभी प्रिया के इच्छा को पूरा करने के लिए रास में नृत्य करती हुई विराजमान होती हैं नृत्य की सांगता सिद्ध करने के लिए वहां रास को स्वीकार करती हैं नर्त कर की नाम भवे द्रास मंडली भूय नर्तनम हल्लीश नामक नृत्य में उस नृत्य की सांगता सिद्ध करने के लिए वे ऐसा करती आगे कह रहे हैं नहीं नित्य में, में संबंध नहीं है मृतंग बजाय चरणों की सेवा करेंगी पंखा करेंगे, करेंगे आपूषण को सुधारेंगी नहीं श्याम सुंदर के श्रृंगार को करेंगे दासी रूप में परंतु श्याम सुंदर के साथ में कभी भी परम या श्याम सुंदर की भुजा को गलवैया देने में वो मंजरी कभी स्वीकार नहीं, नहीं करती नृत्य निकलती दासी दासी नृत्य निकलती ये सेवा नृत्य करेंगी स्वामी या सखीगा। स्वामी की इच्छा को पूरा करने के लिए नृत्य कीत्य करेंगी परंतु दासी केवल पंखा करेंगे कभी जल ला करके कभी बीड़ा ला करके कभी कोई श्याम सुंदर की माला प्रियाजी की माला के साथ में उलझ गई है उस माला को सुलझाते हुए कभी अलकावली में अलकावली कुंडल में अल्कावली उलझ रही है उसको सुलझाने में ये सेवा करती हुई विराजमान होंगी चरण पर लौटेंगे इच्छा भोग समय समय पर समर्पित करेंगी परंतु श्याम सुंदर का स्पर्श नहीं करेंगी सेवा के लिए स्पर्श करेंगी ऐसा नहीं स्पर्श नहीं करेंगी सेवा के लिए, लिए स्पर्श करेंगी पंत प्रिय भाव से कभी भी स्पर्श नहीं सांदोम प्रेम पीयूष मूर्ते श्री राधाया सुप्त कुंज तल पद भोज संवाहना किम किम प्राप्त निद्रा भवे अब अभिलाषा कर रहे हैं कि क्या मुझे यह सौभाग्य मिलेगा एक अत्यंत मूल्यवान जो अभिलाषा वो अभिलाषा कर रही हैं कि साना मद प्रेम पीयूष मूर्ति श्री राधाया श्री राधारानी और मधुपति परम मधुर ताकि मूर्ति श्री श्याम सुंदर सुप्रयोग कुंज तलपे